रेडियो प्लेबैक इंडिया और हेडफोन के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार बोलती कहानियां कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज की कहानी का शीर्षक है सागौन का पेड़ लेखक कनाडा से समीर लाल समीर और वाचिका स्पेन से पूजा अनिल तो आइए सुनते हैं सागौन का पेड़ आइए सुनते हैं समीर लाल समीर की लघु कथा सागौन का पेड़ किसान है बिरजू तो तय है परेशान तो होगा ही मरी हुई फसलें और उनके चलते सर पर चढ़े बैंक के लोन का बोझ ये परेशानी भी ऐसी वैसी नहीं है उस सीमा तक की है कि बिरजू जान गया था अब आत्महत्या के सिवाय कोई विकल्प बाकी नहीं बचा है वो सुबह सुबह उठा पत्नी और बच्चों को सोते में ही देखकर मन के भीतर भीतर माफी मांगते हुए अहाते में लगे पेड़ पर रस्सी से फंदा बनाकर लटक गया आज वो मुक्त हो जाना चाहता था हर दायित्व से और हर उस कर्ज के बोझ से जिसके नीचे दबा वो जिंदा तो था पर सांस न ले पाने को मजबूर मगर जब किस्मत साथ न हो तो मौत भी धोखा दे जाती है पेड़ की टहनी कमजोर थी जामुन के पेड़ में भला ताकत ही कितनी होती है कि उसका वजन ले पाती कर्ज में डूबा था मगर था तो मेहनती किसान ही टहनी टूट गई और वो धड़ाम से गिरा जमीन पर। कहते हैं गिरना हमेशा एक सीख देकर जाता है, तो भला वो कैसे अछूता रह जाता अब वह जान चुका है कि सदियां बीत जाएंगी मगर हालात नहीं बदलेंगे किसान आज भी भले कहलाता अन्नदाता है मगर परिस्थितियाँ यूं हैं कि आत्महत्या को मजबूर है ये कल भी ऐसा ही था और कल भी ऐसा ही रहेगा एकाएक एक वो उठा और घर में बचे सारे पैसे लेकर निकल पड़ा बस पकड़कर शहर की तरफ शाम देर से लौटा तो उसके पास सागौन के बीज थे कल वह अहाते से जामुन का पेड़ उखाड़ फेंकेगा और बोएगा सागौन सागौन का का बीज। बीज बिरजू जानता जानता है है कि कि वह वह अगले पचास साल साल बाद बाद में जाकर परिपक्व मजबूत पेड़ बनेगा का। और वह यह भी जानता है कि पचास साल बाद भी हालात ना बदलेंगे और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसी की तरह अन्नदाता कहलाती किसी पेड़ से लटककर आत्महत्या करने को अभिशप्त होंगी किसान होने के कारण हर तरफ धोखा खाना उसकी नियति है ही वह नहीं चाहता कि उसकी आने वाली भी उसी की तरह कम से कम आत्महत्या कर इस जीवन से मुक्त हो जाने में धोखा न खाएं। आज वो खुश है कि चंद दशकों में उसके अहाते में सागौन का एक मजबूत पेड़ खड़ा होगा सीनाता ने वह खुद तो ना होगा तब मगर उसकी आने वाली नस्लें उसे याद करेंगी कि क्या इंतज़ाम करके गए हैं बिरजू दद्दा